पर विचार कर रहे भगवान का विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन ने भिन्न भिन्न प्रकार से स्तुति किया उसके बाद यदि कोई हर्ष का कारण है भगवान है उसे अतिरिक्त कोई आए तो भगवान ही हर्ष का कारण है भगवान ही प्रणाम करने योग्य है तो क्यों है? तो अर्म ने बताया श्लोक में आप ही ब्रह्मादियों का भी आदि करता है आप अनंत है देवतों का ईश्वी है जगन्नाथ आप ही अक्षर है और आप सद और असब कार्य और कारण से फिर नगर्भ और अव्यक्त से परे है इसलिए अब तो नमस्कार नहीं करें अवश्य नमस्कार करे। करना ही पड़ेगा तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था अर्जुन फिर भी स्तुति कर रहे है में है तुम आदि देव ये पुनाव भगवं आदिदेव आदि आदि का मतलब जगत का मूल कारण है जगत का मूल आप है। तो श्रुआ आदयना पुरुष सभी के अंत क्षेत्र से वही प्रकाशित कर रहे वही देख रहे इसलिए और पुष्हा मतलब चिरंतन अतः सनातन है। आप तो सनातन है तुम ये जो हमारे दृष्टि का विषय है नाम रूप से प्रति अथवा नाम रूप से हम व्यवहार कर रहे जो भी जगत ऐसा विश्वशा जो प्रपंच है जगत है उसका परम निदानम परम तो प्रकृष्ट श्रेष्ठ तो यहाँ पर निधान कहने से काम चल जाता है क्योंकि जगत का कारण है गीता में भी भगवान ने बता दिया प्रकृति मैं नकृति उपनिषद में भी लेखे मायां तो प्रकृति तो महेश्वरा माया को प्रकृति मानी मायाधिपति है वो महेश्वर तो इसलिए वो भी उगत का आश्रय तो इसलिए उसको व्यावृत करने के लिए अव्यात को व्यावृत करने के लिए बदल पलम निधान उत्कृष्ट जो श्रेष्ठ है ऐसा जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ है वो आश्रय आप है परम निधान निधान तो निधि रखा जाता है उसको निधान कहते आश्रय आप ही अधिक क्या कहे श्री आप वेदता है वेदता मतलब जानने वाले किंतु समस्त जानने योग्य पदार्थ जितने भी अनुभव करने योग्य पदार्थ है उन वस्तुओं का आप ही जानने वाला है जैसा हम लोग कोई वस्तु को जान रहे मैं घट को जानता पट को जानता जो हमारे अंदर में बैठे हुए अंतरियाम ही जान रहे जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं ये भेद है उपाधि को लेकर उपाधि को हटाकर आप भेद निकाल नहीं सकते तो सारा शास्त्र है सभी सदगुरु यही बता रहे दो परमात्मा का स्वरूप है उससे भिन्न नहीं है तो इतना कहने पर भी जीवन मानने के लिए तैयार शास्त्र और महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके बोल अनुभव करना दूर पास है मानने के लिए कोई तैयार नहीं परोक्ष रूप से भी नहीं मानना चाहता तो मैं पापी हूं मेरा जन्म हुआ है मानती जैसा ये गुरु थे तो शिष्य को बार बार समझाते थे देखो तेरे में और परमात्मा में भेद नहीं ये भेद है औपाधिक मात्रा है स्वरूप पता नहीं किन्तु तो वो कहते थे गुरु जी मैं और परमात्मा एक कैसा होंगी मेरा तो जन्म हुआ है मैं अमुका पुत्र हूँ आपका शिष्य हूँ कैसे एक होंगे तो बार बार समझाती ये तो उपाधि को लेकर मेरे स्वरूप का भेद नहीं किंतु मन में एक बैठा है अभिनिवेश उसको लेके मानते नहीं एक दिन सोमवार का दिन था गुरु जी ने कहा आज अभिषेक करना है जल लेके आओ गंगा दौड़ते हुए गए एक बाल्टी जल लेके आ गए गुरु जी में गंगा जल लेके आया तो उन्होंने गुरु जी ने कहा ये गंगा नहीं है गंगा जल थोड़ा ये तो उन्होंने कहा गुरु जी नहीं मैं गंगा जल ही लेके आया हूँ तो गुरु जी ने कहा गंगा जल कैसा हो सकता है गंगा जी में और इसमें बहुत अंतर है गंगा जी में प्रवाह है मछली है किनारे में पेड़ है और उसमें हम डुबकी लगा के नहा सकते हैं ना इसमें कोई मछली है पेड़ है इसमें डुबकी लगा नहा सकते कैसा होता उन्होंने कहा गुरु जी में गंगा शी से लाया हूँ क्या गंगा जी से अलग करने पर वो गंगा जल नहीं रहता है क्या गंगा जल ही होता है आप कैसा रहे? बस इतना अंतर है वहाँ समी रूप से बाहर हैं बाल्टी में रह हे है। है तो गंगा है, गए तो उन्होंने कहा गुरु जी ने अच्छी बात है इसको आप गंगा जल मान रहे केवल बाल्टी के कारण अलग वैसे ही जीव भी अंतकरण अविद्या उपाधि से अलग हुआ भेद कहाँ परमात्मा का, तो का भेद है तात्पर्य पदार्थ वास्तव में, में, में।, में परमात्मा ही जान रहे हमारे अंदर बैठे इसलिए बोले वेद तासी जानने योग्य पदार्थों को तो आप ही जानने वाले तो इसका मतलब जानने वाला अलग हो गया वेद्य पदार्थ अलग हो गया तो बता रहे नहीं नहीं आप ही वेद्या है वेद्या मतलब जानने योग्य पदार्थ तो जानने वाले भी आप है जानने योग्य पदार्थ भी आप है बृहदारण्य उपनिषद में आया है एक ही परमात्मा अथा और अन्न दो भाग में विभक्त हो गया दक्षिणाक्ष में अभिमान करता है और अन्न इंद्राणी बनकर वाम चक्ष में वाय में अभिमान करता है तो इंद्र और इंद्राणी का दोनों का मिलन है स्वप्न में माना है स्वप्न में जाके दोनों एक एक ही परमात्मा अन्न भी बनता है अन्ता भी है। तो इसलिए बता रहे वेदता मतलब जानने वाला वेद्य बन दो तो जानने योग्य पदार्थ परमच धामा और आप ही परम धाम है धाम का मतलब तेज वाले भी बताया था तो यहां परम धाम का अर्थ कर रहे भगवान भाषाकार परम पद वैष्णव जो है तो पद का मतलब यहाँ वैकुंठ नहीं लेना यहाँ पद मतलब है व्यापक रूप विष्णु है वो तत्व है पद्यते थ पद कर्ण में पति नहीं यद्वा निवर्तन तमाम पद पद का अर्थ है अनेना इति अनेद मेंति नहीं तो पद का मतलब जो प्राप्त स्थान जो अंतिम ठिकाना है पद पद है है तो इसलिए परमं परम जो पद है। कट में भी इंद्र्यो पर सर तद विष्णु परम पद कटुपनिषद में भी आया विष्णु परम पद है इसलिए कौन है परम चाव विश्व अनंतरूप आपके द्वारा ये सारा जगत तथम बोल दो व्याप्त है तथम का अतः है व्या जिस प्रकार दूध में घृत व्याप्त है तिल में तेल व्याप्त है और में अग्नि व्याप्त है उसी प्रकार सारा जगत में आम ततम व्याप्त है रूप से व्याप्त है अस्थिभाति प्रिय से व्याप्त है विश्व ततम सारा जगत में व्याप्त है और अनंत संबोधन है हे अनंतरूप अंतो न दे अनंत जिसका स्वरूप है जिसकी आकृति है उसका कोई अंत नहीं ऐसे अनंतरूप हे अनंतरूप सारे जगत में आपसे ही परिपूर्ण है अर्थात आप ही सभी में व्याप्त है अधिष्ठान रूप से इसलिए आपका कोई अंत नहीं और भी बता रहे हैं अर्जुन उन्तालीसवीं श्लोक में वायु तुम आगे बढ़ा हुआ आप ही वायु है जिन वायु के द्वारा हम लोग प्राणा क्रिया कर रहे प्राण का उपयोग वायु भी आप है तुम वायु तुम यम सबके ऊपर शासन करने वाले अर्थात मरे हुए जो जीव है वहे। उनके ऊपर शासन करने वाले भी तुम तुम तुम अपने, सर्वत्र अध्ययन कर दीजिए आप ही अग्नि अर्थात आप ही अग्नि रूप से सबको उष्ण और प्रकाशित करते हैं तुम करुणा जल के राज हे वरुणेवता आत वरुण देवता बनकर जल का राजा बने। तुम पीछे राज मशाक शशि शब्दश नक्षत्राण शशि तो कहा? अतर शशि दोनों गये की अर्थ है शशका मतलब है खरगोश शश है जिसमें शशी कहते अथवा कहते हैं शश है, है।, है चिन्ह रूप से अंक कहते चिन्ह चंद्रमा में खरगोश के समान एक चिन्ह इसलिए आप ही क्या है चंद्रमा है प्रजापति तम ये तुमको सबके साथ प्रजापति है।, है जिनके द्वारा संसार फेल रहे वो आप ही है तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा ही इन अलग अलग रूप में विभक्त रूप में मूल परमात्मा है माया के साथ संबंध किया ईश्वर बना उसके बाद सृष्टि किया पंच ग्रिण्य गर्भ बना से विराट हो गया उसके बाद भौतिक पदार्थ हो गया उनमें अभिमान के इसलिए एक ही तत्व प्रजापति प्रम ही पितामह के भी पिता है। माँ भी आप है और पितामह के भी जो पिता है वो नम ते नमो अस्ते दो बार अंतार है तो नमस्कार दो बार नहीं देगा ये दो बार होता बीच में कहते बार बार आइए आइए करके तो मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ बार बार आपको नमस्कार सहस्त्र का मतलब हजारों बार अनेक बार सहस्त्र का मतलब हजार नहीं अनेक बार बार बार अनेक बार आपको नमस्कार पुनश्च भूयो अभी नमो नम पुनः पुनः बार बार भूयोन पुनः पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ जहाँ कोई व्यक्ति गदगद होता है अचंभित अच्छा तो होता है भाव विभोर होता है तभी वो उसी क्रिय को बार बार करता है उसके अंदर इतना भावगत भूल जाता मैं क्या तो इसे पर नमो नमस्ते नमो नम आपको नमस्कार करता आपको उसके बाद पुनः नमस्कार करने यद्य आपका कोई आगे पीछे हाई नहीं सर्वत्र आप ही आ जैसा मान दीजिए दिशा है जहा पूर्वा दिशा हम निर्णय नहीं कर सकते यदि कहेंगे इधर पूर्वा का है तो हम दिखाएंगे पूर्व इधर है किंतु ऑस्ट्रेलिया आदि की दृष्टि से क्या हो गए पश्चिम हो गया हम कहेंगे इधर पश्चिम है करके अमेरिका की दृष्टि से पूरा हो जाएगा तो उसी प्रकार भगवान का कोई आगे और अंत नहीं है तो भी जैसा हमारे दृष्टि का विषय को लेकर हम पूरा पश्चिम मानते सबसे पहले सूर्य उदय होते हुए दृष्टि का विषय बनता है सबसे पहले सूर्य दृष्टि का विषय बनता है तभी हम पूर्व और सबसे जो अंतिम बार दृष्टि का विषय होता है वो पश्चिम माना जाता है तो पूरा और पश्चिम आप निश्चय नहीं वैसा ही अर्जुन जो खड़े हैं भगवान को देख रहे सर्वत जहाँ दृष्टि जा रहे उसको पुरस्ताद मानता है सामने मानता है तो भगवान को कोई ना सामने पीछे नहीं रहेगा ये बता रहे नमः आपको आगे से भी नमस्कार है अतः पृष्ठस्ते और पीछे से भी नमस्कार करता ते नमोस्त अतः पृष्ठस्ते नमो ते सर्व आप सभी, सभी प्रकार से नमस्कार है सभी सबीवर्षे सभी प्रकार का मतलब दंडवत प्रणाम भी भी है करके भी है करके गर्गे सभी स्तुति पर सर्वदा आप कैसे ऋषिवे सर्वदावनमोष अनत आश् दो अन वीर्य का अमितक्रम पराक्रम अनंत परक्रम अनते वीर सामर्थ्य वीर्य का सामर्थ्य अनंत वीरकामम अनतमर्थ्यव अनवीय अनंत मेज और अमित विक्रमा मित कहते सीमित विक्रम कहते पराक्रम जो पराक्रम जो सीमित होते हैं उसको मित विक्रम कहते और जिसकी कोई सीमा नहीं है जिसकी कोई अवधि नहीं है ऐसा जो पराक्रम है वो अमित विक्रम है इसलिए आप अनंत सामर्थ्य वाले में है और अनंत पराक्रम वाले में अमित विक्रमा तम तुम पहले तम अनंत में या तम अमित विक्रमा सर्व सर्व मतलब समस्त जगत को समाप्नोषि ये सारे जगत को आप अपना एक स्वरूप से ही सम्यको तो अच्छे प्रकार से व्याप्त तो हुए जैसा एक ही आकाश घट है पट है सकोर है गुरुआ है मल्लिका है उदंचना है कमंडल है सूची है सब में प्रवेश किया हर हाँ एक आकाश है गुफा में भी वही है कमरे में भी वही है घट में भी वही है और हमारे उदर में भी वही ऐसे ही आप समाप्त सम्यक रूपेण अच्छे प्रकार से व्याप्त किए सर्वहा सर्व सभी पदार्थ में सभी प्रकार से आप ही रूप है तो कहने का मतलब है आपसे अतिरिक्त और कोई हानि नहीं क्योंकि भी बोले न्यदोस्ट दृष्टि न्यदस्थि मंत्र नान्यदस्तः श्रोत्र पुष्ये अगरी कोई दृष्टा है पुष्ये अगरी कोई मन्ता है वही दृष्टा है वही श्रोता है वही मन्ता है तो पुनः अर्जुन लता अहम तन महात्म्य अपरिज्ञान अपराधी आगे अर् क्षमा मांग क्यों हे भगवंत आपकी जो महिमा है आपकी जो विभूति है उसको मैं नहीं जानता ना जानने के कारण मैं अपराधी लेकिन कभी कभी हम नाम से जानते हैं कभी सकल से जानते हैं दोनों होता है कोई बड़ा व्यक्ति है आप नाम पहचानते व्यक्ति सामने आने पर भी पता नहीं होता है कभी कभी व्यक्ति को जानते आप सकल से जानते हैं नाम से नहीं पहचानते ऐसा दोनों होते हैं आप जब तक जानेंगे तब तक मानेंगे व्यक्ति मानने के लिए उसको जानकारी जय जैसा एक संत थे एकदम विरक्त तपस्वी विक्षा करके खाते जहां भी विक्षा करने जाते थे जो भी मिलते थे नमो नारायण नमो नारायण महात्मा का स्वभाव होता है सामने वाला सत मुझे नमो नारायण करे उसने अभी माना था था। ए, इतना बड़ा संत नहीं मुझे नमो नारायण किया अभिमान आ जा तो सबको बार राजा के वहां कोई बहुत बड़ी सभा होने वाली थी। उस सभा में उस संत को भी उन्होंने राजा ने बुलाया था क्योंकि राजा के गुरुत्व निर्णय नहीं लिया तो संत भला पहले गया सबको बाल भिक्षा करने के लिए मोनारायण मोनारायण वृक्ष करके आके आराम से दे। और जितने भी लोग वृक्ष देते दे थे दे, वो पहले बोलते थे राजे के पास तो राजा के वहां गए जाते सब समय सबको नमो नारायण नमो नारायण राजा ने देखा सिंहासन से उड़ गए दंडवत प्रणाम किया और स्वयं सिंहासन के ऊपर मिटा दिया सारे जो प्रजा है जो विक्षा दे रहे थे वो देखने लगे दागने लगे तो ये महात्मा को हम पागम मान रहे थे सबको नमो नारायण नमो नारायण कह रहे थे अब तो राजा उनको सिंहासन में बिटा के पूजा कर सभा हो गई प्रजा तो पहले गए संत थोड़े बाढ़ में आ बस आते समय वही रास्ते में नमो नारायण नमो नारायण तो इसलिए पूछा महाराज आप सब सबको नमोनारायण कहते किंतु राजा स्वयं आपको दंडवत प्रणाम करते तभी संत ने कहा आप लोग जानते नहीं इसलिए मानते रहे राजा जानता है इसलिए मानता है जब तक हम नहीं जानते तब तक, तक नहीं मानते तो इसलिए अर्जुन अभी तक भगवान को नहीं जानता केवल मित्र रूप से जानता था और थोड़े पहले दूसरे अध्याय में गुरु रूप स्वीकार किया तो मित्र अवस्था में बहुत अपराध भी होता है हंसी मजक भी होता है टटोली भी होती है इसलिए यहाँ अपना अपराध है उस अपराध के लिए क्षमा मांगने का काम करता है इकतालीसवें श्रो सका सके हे सका इति सकेति सके सका इति संबोधन यह संधि नहीं होती व्याकरण के अनुसार लुत प्रक्रिया यह संधि नहीं है जैसा भागवत में पुत्रे नन्मय हे पुत्रा इति प्रब्रजन्ति मनोदे भी और यहां भी में भी ये जो है और में जो व्याकरण का नियम लागू नहीं है तो भी वहां भी व्याकरण हो, हो, हो रहे संधि हो रहे वेद में नियम हो रहे हैं उसको छादस कहते करते वेद से अतिरिक्त ऋषिकृत जो ग्रंथ है जैसा भागवत हो अथवा स्मृति सूत्र तो लागू नहीं है किंतु तो संधि हो रही है, उसको बोलते हैं आर्स प्रयोग आर्ष का मतलब ऋषिकृत प्रयोग ऋषि और वेदों को छोटे इसलिए यहां सकेत ही बन जाएगा व्याकरण के अनुसार नहीं बनता है, हे सका मध्वार हे मेरा मिंद इस प्रकार मत मतवो मान करके हम प्रसब कहते हटा विचारने विचार ए मित्र कहा जा रहे इसे हटा आपको मैंने उपहास किया होगा ये यदुत्तम यदुत्तम बोल दो इस प्रकार जो मैंने कहा हे मेरा मित्र इधर आओ इधर बैठो करके हटा तो बोलतो हटा दे प्रसभम बोल तो हटा एकाएक और हे कृष्ण हे गोला किसी प्रकार में होता है मित्र में मजाक होता है हे यादव हे कृष्ण हे यादव हे सक इस प्रकार एक एकाएक मैंने आपको संबोधन करके बुलाया होगा किंतु योग क्या नहीं है। क्योंकि गुरु कभी इस प्रकार नहीं बुलाया यह भगवान केवल गुरु में नहीं है विश्व दर्शन निकार है अद्भुत सारा जगत का करना हे कृष्ण हे यादव हे शखी इस प्रकार हटा दो तो एकाएक बिना विचार से मई संबोधन ये सारा जो मैंने किया है अजान जानबूझ करके नहीं भगवान ये जो मैं अजान जानता का बोलता तो हूँ अनजान से किया मुझे पता नहीं था आप ऐसा है करके तवा ईदम महिमान अजान आपकी जो महिमा है आपकी ये विभूति है आप ये लोग है भगवान उसको मैं नहीं जानता था अजानता। लेकिन देखिये लोक में भी होता है जो अनजान व्यक्ति आपको कुछ अपमान करता है इतना फर्क नहीं पड़ता है आपका मित्र हो आपको खास जानता है वो अपमान ज्यादा हो जाता है जा ट्रेन में कितने लोग मिलते वो तेज भूल जाते तो इसलिए बता रहे तब इदम महिमा नजान कहा आपकी जो महिमा है उसको ना जानते हुए बहुत बार में अपमान पूर्वक उद्धंडता पूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे शखे इत्यादि वचनों के द्वारा मैं आपको उपकार मय प्रमादा ये जो मैंने किया प्रमादा मय को आज्ञा मया मेरे द्वारा इस प्रकार कहा गया अथवा प्रमादवशात कभी कभी प्रमाद से भी बोलते हैं तो प्रमाद के कारण हो अथवा अज्ञान के कारण ये शब्द मैंने प्रयोग किया होगा तो प्रणयन वापी प्रणयन कहा प्रेम पोषक। तीन हेतु या तो अज्ञान से अथवा प्रमाद से अथवा प्रेम से क्योंकि मित्र से मित्र का प्रेम होता है उस समय आप वचन नहीं देखते शब्द को नहीं देखते जहाँ अत्यंत जो प्रेम होता है वहाँ वचन ही देकर जाता है। जैसा देखे, बच्चा है छोटा सा माता को कह तू कहाँ गई थी देखिए वहाँ तू प्रयोग कर रहे हैं पिता को तू प्रयोग नहीं करता। क्योंकि माता जी तुझे इतना प्रेम है इतना प्रेम है इसलिए वहाँ आप कहाँ गए थे नहीं बोलते तू कहाँ गई थी सीधा बोलता है इसका मतलब बच्चा गलत कर रहे बात नहीं क्योंकि अत्यंत प्रेम वश होता है वहाँ वचन गौण होता है पिता को कभी नहीं तू लेकर माधव को बोला जाता वैश्य आनंद के लिए भगवान शंकराचार्य को तुम प्रयोग है बहुत जगह में तू प्रयोग तो इसलिए हम बता रहे प्रणय ना अत्यंत प्रेम पूर्वक में आपको कभी ऐसा व्यवहार किया होगा तीन हिंदू प्रमाद और का जिसी किसी से मैंने व्यवहार किया हो आप मुझे क्षमा कर लीजिए आगे बताएंगे आगे कर लो पहले उच्च निकालिशा chan रचिस्ृष्ट्वा आपके द्वारा मैं क्षमा करवाता इस प्रकार करना है। में में और जो कुछ मैंने अवहस मतलब विनोद में कुछ आपके लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया होगा हसी मजा ने अवसाह और असतक्रदोषी या तो हसी मजाक में विरोध में कुछ कहा हो अथवा मतलब अपमानित किया होगा किसी कारण से बात बात में अपमान भी किया होगा असत प्रदोषी कहाँ कहाँ यह बता रहे विहार शैया आसन भोजन <Coughs> कहां कहां अपमान किया कहां कहां हंसी मजाक किया होगा विहारा भ्रमण करते हुए इधर उधर डालते हुए भी, भी किया होगा अदवाद शयन करते समय भी कुछ मजाक किया अरे इतना सोते हो इतना कर्राटे लगाते हो सोते रहते हो वहाँ भी किया होगा आसन पर को जहाँ हम दोनों बैठते थे वहां भी किया होगा और भोजनादि इतने जगह में बताया विहार शैया आसना भोजनादिशु सप्तमी इनमें या तो हंसी मजाक अथवा अपमान किया होगा अथवा एकांत एक में जहाँ बिल्कुल चुपचाप है एकांत में वहाँ भी तिरस्कार किया होगा एकोपी अथवा चुता जो भी मैंने अपराध किया हो तत तत् समम बोल दो तो मित्रों के सामने या तो एकांत में अपमान किया होगा अथवा समक्ष, मित्राण बैठे उनके सामने क्या हो ये सारा मेरा अपराध है कहाँ कहाँ विहार शैय है आसन है भोजन अथवा एकांत में अथवा मित्र मंडली के बीच में जहाँ भी मैंने अपराध किया हो तत् क्षाम ऊपर से अध्ययन करते तत्स अध्ययन करते सभी अपराधों को क्षाम अर्थात वो अपराध जितना भी है उसको मैं आपसे क्षमा करवाता आपसे क्षमा करवाता हूँ मतलब मैं क्षमा मांगता हूँ आप मुझे क्षमा कीजिए तो अप्रमेय <coughs> आप तो अप्रमेय हैं प्रमाण का विषय नहीं है अथवा आपकी तुलना किसी को नहीं दे सकते दोनों तो अर्थों ने अप्रमेय का प्रमाण का विषय नहीं उसको भी अप्रमेय का है अथवा परमात्मा के समान दूसरा पूर्ण इसलिए भी तो इसलिए आप अप्रमेय से अहम क्षमा है अर्थात में आपसे क्षमा करवाता हूँ आप मुझे क्षमा कीजिए ये सारे मेरे अपराध हैं कैसा क्षमा की जाती है उसके लिए आगे के श्लोक में दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं पिताशी चरा चो श्लो में बताए पहले उनकी प्रशंसा करते क्योंकि पिताशी चराचर हो तो तावर और जंगम जो सारा जगत है ऐसा जो लोग मतलब जगत का आप पिता है क्योंकि पिता तो पुत्र की क्षमा करते हैं ये जो चौवालीसवें श्लोक में जाके बताएक अर्जुन भी देखे भगवान के तुम बोल रहे हो तुम आप अक्ष ये जो देख रहे नाम रूप आत्मा का ऐसा जो चराचर जो जगत है उसके आप पिता है तो सारा जगत का पिता है पिता का मतलब आप ही उत्पन्न करते हैं आप ही रक्षा करते रक्षा पिता तो पालन पोषण करता है रक्षा करता है इसलिए पिता तो सारा जगत का पालन पोषण आप कर रहे हैं इसलिए आप पिता है इसलिए आप ऊंज पूजस् बलु अति पूजनीय है गौतम सिंध ने कहात्र पूजनश्चिक पूजन क्रम जो अबूच्य व्यक्ति जहां पूजा की जाती है, च विधिक और पूजन करने में जो योग्य है उसको नहीं कर रहे उसके ऋणी दस्त्र नश्य आयु है विद्य है तो पूजा करने के बता दिया। तीन प्रकार के व्रत बताे वर्तमान धनवृत्ता वह आयुवृत्ता ज्ञानवृत्त ते, ते सर्वे तीन प्रकार एक तो धन वृत्त है धन का मतलब है धनवान व्यक्ति ऐसा दो व्यक्ति आ रहे है। समान वयस् एक धनवान है और एक के पास तो धनवान को पहले माता दिया जाता है दूसरे तो को भी दिया जाता है वैसे किंतु पहले उसको उसके बाद और धनवान भी है एक वयोवृद्ध है वयोवृद्ध की पूजा पहले और धनवान भी है व्यवध है और ज्ञान है तो ज्ञान वृद्ध की पहले क्यों ते सर्वे कि सर्वे वो सब सर उसके शिष्य हैं, ज्ञान ऐसा है। इसलिए आपको तो ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी है देखिये व्यवध होता है उसको ज्येष्ठ कारण से वृद्ध होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं के भगवान ज्येष्ठ भी सबका गुण होने से होते ज्येष्ठ सारे गुण परमात्मा में होने से लोग श्रेष्ठ आयुष्य भी गुण श्रेष्ठ पूजा अति पूजनीय है अत्यंत पूजनीय गुरूर गरियान गुरूर वो तो सबसे बड़े आम गुरु है गरियान वो तो सबसे बड़े कृष्ण पंदे जगत गुरु सारे जो गुरु हैं उन गुरु है, में भी गुरुत्व तो आया आपके कारण तो इसलिए करिया को तो सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ आप गुरु नोटि तत्समोह ना दद्वत्समों दद्वत्समों आपके समान कोई है नहीं क्योंकि परमात्मा के समान मानना हो दूसरा कोई परमात्मा दो परमात्मा हो ही नहीं सकता है क्यों अनेक भगवान नहीं है क्या गणेश अलग है ब्रह्मा अलग है विष्णु अलग है शिव अलग है मानते भी अलग है झगड़ा भी करते हैं। विष्णु को मानने वाले शिव को देख भी नहीं सकते नाम तक नहीं शिव को मानने वाले विष्णु को ही मानते तो अलग हुआ क्या नहीं ऐसा नहीं भगवान अलग नहीं हो सकते केवल भ्रम के कारण अलग माने जब तक आप वेदांत ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ये परिचि बुद्धि नहीं हटेगी और इसको लेकर अभी भी हमारे उसमें सम्... मत में कितना झगड़ा होता है आपका भगवान है, हमारा भगवान है अलग अलग झगड़ा होता है <coughs> जैसे ही दो संत थे, भ्रमण करते करते वे नन मर के जबकि एक एक गुटिया में लगे तो एक एक कमरा मिला था एक शिव के उपासना थे एक भगवान विष्णु थे तो उनके पास सालिक राम के इनके पास शिवलिंग दो था तो दोनों ने अपने अपने पूजा किया उसके बाद बैठ के चार सबसे बड़े भगवान कौन है तो वैष्णव ने कहा हमारे भगवान विष्णु बड़े शिव जी को उसने बचाया था जहाँ बसमासुर पीछे पड़े थे भगवान भागते भागते गए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके बचाया था इसलिए विष्णु पड़े और इन्होंने कहा नहीं शिवजी बढ़ गई समुद्र मंथन हो गया क्या होकर विष्णु ने विषय पानी किया क्या वो चुपचाप बैठ गए भगवान शंकर जी ने पानी लिया था सबको बचा दिया भगवान शिव जी बस खाने क्या दोनों को शुरू हो गए गर्मा हो गई जहाँ मनुष्य क्रोधार है, दूसरे अध्याय में होता, क्रोधारोध आने के बाद मनुष्य सारा है, तो उन्होंने कहा दिखाओ किसका भगवान बना करके सालिग नाम उठा कर उसके सिर में मार दिया और उन्होंने शिवलिंग उठा कर इसके सिर में मार दिया, हो गया काम दोनों का सिर फट गए क्या भगवान है ऐसे इसलिए जब तक आप ठीक वेदांत का अध्ययन नहीं करेंगे भगवान का करें निर्णय नहीं पंच की विद्या स्वामी स्वस्थ बता दिया हमारा एक तत्व तो एक आत्मा है उसको अहराला कुछ भी मानो तो इसलिए हम बता रहे निका तो तो आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं एक सतो आपसे बढ़कर कोई को नहीं दूसरा कहाँ से आएगा दूसरा तो है लोकत्रे में तीनों लोगों में अप्रतिमा प्रभाव वो तो अनुपमा उसकी कोई उपमा नहीं है तो तुलना नहीं है सादृशता नहीं है ऐसा आपका प्रभाव है हे भगवंत आपका जो प्रभाव है आपका जो वर्चस्व है उसका तुलना संसार में कहाँ आएंगे आप ही आप हैं दूसरा आएंगे इस प्रकार भगवान की शुति करने के बाद तो बता रहे हैं। आप मुझे कैसा क्षमा करें पीछे बताया तो ना आपके द्वारा मैं क्षमा करवाता हूँ बयालीसवें श्लोक में बताया था तो चौवालीसवें श्लोक इस में बता रहे जैसा लोक में भी क्षमा करते हैं आप तो सारा जगत का पिता है इसलिए अवश्य मुझे आप क्षमा कीजिए मैं आपसे क्षमा करवा उसके लिए बता रहे तस्मान प्रणम्य इसलिए मैं प्रणम्य प्रणिधाया कायम प्रणमया ऐसा नहीं कायम प्रणिधाया शरीर को गिरा करके शरीर को गिरा करके मतलब दंडवं सा थे आठ अंग जाके धरती को गुणना है, स्पर्शवंत घुलना कायम प्रदाया प्रणमया दंडवन में आपको प्रणाम करके प्रसाद है प्रसाद है का मतलब है मैं प्रसन्नता कर रहा हूँ अर्थात आपको मैं प्रसन्न करता हूँ क्योंकि मैंने अपमान किया होगा वहाँ इसलिए अभी तक करते हुए मैं प्रयत्न करता हूँ आपको प्रसन्नता करसाद तो अहम तोम प्रसाद है वहां मैं मैं आपको प्रसन्नता करना चाहता हूँ का प्रसन्नता करता हूँ और ए तोम ए टी मतलब स्तुत्या स्तुति करने योग्य है आप प्रशंसा करने योग्य है ऐसा जो प्रशंसा करने स्तुति करने योग्य है आप, आपको मैं प्रसाद अर्थात प्रसन्नता करता हूँ अर्थात आपकी प्रशंसा है मेरा कल्याण का कारण है इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए कैसा क्षमा कीजिए पुत्रश पिदे देशा पुत्र को पिता क्षमा करता है अपराध करने पर भी क्षमा करता है दुर्योधन को लेकर वह क्षमा किया किंतु वह क्षमा करने योग्य नहीं मोह के द्वारा किया तो पुत्र को पिता क्षमा करता है एक दृष्टान्त सक्यू सके मित्र का अपराध मित्र क्षमा करता है दो दृष्टान तीसरा प्रिया प्रिया याषि जो अपना प्रिया भार्य है उस भार्य का अपराध प्रिया पति क्षमा करता है तीन दिया पुत्र का अपराध पिता मित्र का अपराध मित्र और प्रिया भार्य का अपराध पति जिस प्रकार देव छोड़ू सोडू बोलो स्नान करने योग्य है स्न करते हैं वैसे ही, हे देव हे परमात्मा मेरा अपराध भी आप स्नान कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए मैं आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ इस प्रकार अर्जुन ने क्षमा याचना की उसके बाद बता रहे पैतालीसवें में अदृष्टम पूर्वम ऋषिकोष में दृष्ट अदृष्ट पूर्व का मतलब कभी पाले नहीं देखा ऐसा अपूर्ण रूपम दृष्ट कभी भी मैंने ऐसा रूप नहीं देखा उस रूप को देख करोष भी वो तो अत्यंत हर्षित हुआ इतना हर्षित हुआ वो इतना हर्षित हुआ एक तरफ से हर्ष भी हो रहे और च और भय नहा प्रव्यतम मनो में शरीर में हर्ष हो रहे रूंगठे खड़े हो गए प्रफुल्लित हो रहे और मन में भय के कारण भय नहा में मनो प्रव्यतम भय के कारण मेरा मन है अत्यंत व्याकुल हो रहे उसमें अत्यंत चंचलता आ रहे घबराहट आ रहे मन में व्यापो इसलिए हे भगवं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं तदेव में दर्शय देवरूपम देवरूपम तदेव में दर्शय देवरूप आपका जो पहले वाला शो चतुर्भुजा विष्णु क्योंकि अर्जुन है चतुर्भुजा विष्णु रूप से देखते थे रूप दिखाने से पहले वहाँ चतुर्भुज रूप से दर्शन सौम्य रूप भगवान बताए भाषण प्रश्न हे भगवान, ये आपका चतुर्भुज रूप है देव रूप है उस रूप को दर्शया मैं मुझे दिखला दीजिए ये आपका भयंकर रूप है उसको देख मेरा मन व्यचित हो रहा है, चिंतित हो रहा है। देवेशा, हे देवेशा, सारे देवतों का भी ईश्वर है प्रसन्न हो जाइए प्रसन्न हो जाइए अपना योग रूप त्याग दीजिए जगन्नी संपूर्णी के अदाप जगन्स करने वाले है इसलिए प्रसिद्ध हो जाए प्रसन्न हो जाए इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से क्षमा भी मांगी और पूर्व रूप देखने की इच्छा भी प्रकट की आगे बता रहे भगवान ने दिखाया पहले उच्चरण दिखे किटिम गलिण चक्रहस्तावेण चतुर्भुजेन I'm um... not afraid. लेखन चाहता तो बोलते आम ततेवा तथे वैश्य जो आपका रूप में देखना वैश्यू लेखन चारे तेन मतलब फल जो आपका चतुर्भुज ऋशी तेन रूप से रूपेणा चतुर्भुजन ये आपका चतुर्भुज रूप है उसी चतुर्भुज रूप से मेरे सामने प्रकट हो जाए मैं उसको देखना चाहता हूँ हे, हे भवा, विश्वमूर्ते तेन रूपे चतुर्भुजे नव हे सहद्रभाव हे विश्वमूर्ते आप उसी चतुर्भुज के द्वारा आता खुशी स्वरूप से मेरा सामने प्रकट हो जाए इस प्रकार अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान बता रहे मया प्रसन्न हे अर्जुन मया प्रसन्न प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने तवह अर्जुन है संबोधन हे अर्जुन दवा इनम रूपम परम दर्शित आत्मयोग अभी तक आपने जो रूप देखा था ये विश्व रूप दर्शन देखा था उग्र रूप देखा था वैसा आपने नहीं देखा मेरे प्रसन्नता के कारण क्योंकि आप मेरा शिष्य भी है भक्त भी है मित्र भी है इसलिए प्रसन्नता के कारण ये मेरा रूप देखा अपने कौन सा रुद्रोप विश्व रूप दर्शन रूप दर्शिका कैसा निकाय आत्मयोगा आत्मयोग के द्वारा अर्थात अपने ही ऐश्वर्य है अपने ही सामर्थ्य है दूसरे का आलंबन करके नहीं अपना जो वैष्णवी माया है शक्ति है उसको आश्रय करके मेरा जो विराट गुप है ये आपको मैंने दिखा दिया क्यों दिखा दिया प्रसन्न ने ना आपके प्रति में प्रसन्न होने से दिखा दिया तेजोमयम वो कैसा तेजो है तेजो मय है विश्वम अनंत अर्थात जो तेजोमय है और समस्त जगत में व्याप्त है तेजोमय होकर सारे जगत में अधिष्टा दोषे और अनंतम उसका कोई अंत नहीं है उसका आध्यम अध्यम अनंत माध्यम और अंत और आदिशे रहित है ना कोई उसका आदि है ना कोई अंत है स्वरूपमें तदन्य न मैंने जो आपको दिखा दिया ऐसा जो रूप है आपसे पहले किसी ने नहीं देखा ना आगे संभव है ऐसा नहीं देख सकते हैं यही बता रहे ना वेद यज्ञ अध्याय वेद यज्ञ अध्याय ने नो आप वेद का अध्ययन कर रहे हो स्वाध्याय आदि अथवा यज्ञ आदि कर रहे हो तभी भी ये रूप नहीं देख सकते न दान बड़े बड़े विश्वविद्याग में सर्वस्व दान दिया जाता है तो सारा दान देने पर भी ये रूप नहीं देख सकते क्रिया भी अलग अलग प्रकार की जो क्रिया है कर्म उन कर्मों से भी नहीं देख सकते उग्रे तपोवे भयंकर्षे भयंकर्तव्यों तो किशन किया भी नहीं देख सकते। एवं एवं तो उन्होंने दिखाया अहम दिशने मैंने लिखाता न शक्य और कोई भी देखने में समर्थ में दिलोटी वो दिलो तो मनुष्यो मनुष्य लोग में ऐसा लोग कोई नहीं देख सकता दे सकते दृष्ट तदन्य तदन्यों के अन्य दृष्टि न शक आपसे अतिरिक्त इस लोक में कोई भी देखने में समर्थ नहीं हे कु प्रवीता संबोधन में श्रेष्ठ के शिरोमणि है इसलिए अर्जुन आपने जो रूप देखा केवल आपके प्रसन्नता के कारण मैंने आपको अधिकार दिया ये बता उसके बाद बता रहे तुम जो घबरा रहे वो भयभीत हो रहे भयभीत मन होता बता। माते व्यता तेरे व्यता माँ तेरे अंदर जो व्यथा थी भयभीत थी चिंता थी व्याकुलता वो मत करो माचा भावा और विमूढ़ भाव को आपने प्राप्त किया था क्या मैं युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा नहीं करना है भिक्षा मांग के खाना है ये जो आपने जो प्रकट किया था ये मूड भाव है तो ये मूड भाव को भी त्याग दे दो दृष्ट आ रूपम और ये जो मेरा घोर है उग्र है उग्र रूप को देखकर आप व्यता में प्राप्त मत हो जाओ और मूड़ता में प्राप्त मत किसको उग्र को देखकर आपके अंदर जो भय है उसको विपेता त्याग दे दो हटाओ पीछे अर्जुन ने कहा दिया था ना भयभीत तो हूँ भगवान कर भगवान कहा अत्यंत होकर अर्थात प्रीतमन हो अत्यंत जो प्रसन्न है मन जिसका ऐसा प्रसन्न मन होकर अत्य जो प्रसन्न हैद प्रवश पहला मेरा जो रूप था जिसको देकर प्रसन्न होते थे उसी रूप को आप देखो और ये उग्र लोगों देख देख को देखकर वह भी द्वताओं को त्याग दे दो तो। इस प्रकार भगवान ने बताया आज का विज्ञान हम लोग